पाठ दो हम सब हिंदी के छात्र हैं अच्छा आपका नाम हिंदुस्तानी है और अब आप हिंदी की छात्रा हैं जी हाँ वो कौन है वो हैरमान है वो जर्मन है ये भी हिंदी का छात्र है जी हां और वो बोरिस है बोरिस तुम रूसी हो ना हाँ, हम सब हिंदी के छात्र हैं पाठ दो हम सब हिंदी के छात्र हैं अच्छा आपका नाम हिंदुस्तानी है और अब आप हिंदी की छात्र हैं जी हाँ वो कौन है वो हेरमान है वो जर्मन है ये भी हिंदी का छात्र है जी हाँ और वो बोरिस है बोरिस तुम रूसी हो ना हा हम सब हिंदी के छात्र हैं। अभ्यास अब मैं हिंदी की छात्रा हूं क्या हैरमान हिंदी का छात्र है जी हां और वो जर्मन है आप कौन हैं मैं बोरिस हूं मैं भी हिंदी का छात्र हूं आपका नाम रूसी है जी हां मैं रूसी हूँ निशा और बोरिस हिंदी के छात्र हैं तुम हैरमान हो लेकिन वो कौन है वो भी हिंदी का छात्र है